जीवन सत्य की खोज दो मार्गों से हो सकती एक पुरुष का मार्ग है आक्रमण का हिंसा का छीन छपट का एक स्त्री का मार्ग है समर्पण का प्रतिक्रमण का विज्ञान पुरुष का मार्ग है विज्ञान आक्रमण है धर्म स्त्री का मार्ग है, धर्म नमन है इससे बहुत ठीक से समझते हैं इसलिए पूरब के सभी शास्त्र परमात्मा को नमस्कार से शुरू होते वो नमस्कार केवल औपचारिक नहीं वो केवल एक परंपरा और रीति नहीं वो नमस्कार इंगित है कि मार्ग समर्पण का है और जो विनम्र है केवल वे ही उपलब्ध हो सकेंगे और जो आक्रामक है अहंकार से भरे हैं जो सत्य को भी छीन झपट करके पाना चाहते जो सत्य के भी मालिक होने की आकांक्षा रखते जो परमात्मा के द्वार पर एक सैनिक की भांति पहुंचे हैं विजय करने वे हार जाएंगे वे क्षुद्र को भला छीन झपट लें, विराट उनका न हो सकेगा वे व्यर्थ को भला लूट के घर ले आएं, लेकिन जो सार्थक है वो उनकी लूट का हिस्सा ना बनेगा इसलिए विज्ञान व्यर्थ को खोज लेता है सार्थक चूक जाता है मिट्टी पत्थर पदार्थ के संबंध में जानकारी मिल जाती लेकिन आत्मा और परमात्मा की जानकारी छूट जाती ऐसे ही जैसे तुम राह चलती एक स्त्री पर हमला कर दो बलात्कार हो जाएगा स्त्री का शरीर भी तुम कब्जा कर लोगे लेकिन उसकी आत्मा तुम्हे ना मिल सकेगी उसका प्रेम तुम न पा सकोगे तो जो लोग आक्रमण की तरह जाते हैं परमात्मा की तरह वे बलात्कारी वे परमात्मा के शरीर पर बला कब्जा कर ले इस प्रकृति पर जो दिखाई पड़ती है जो दृश्य है उसकी चीरफाड़ कर लें विश्लेषण कर ले उसके कुछ राज खोज लें लेकिन उनकी खोज वैसी ही क्षुद्र होगी जैसे किसी पुरुष ने किसी स्त्री पर हमला किया हो और बलात्कार किया हो स्त्री का शरीर तो उपलब्ध हो जाए लेकिन उपलब्धि दो कौड़ी की क्योंकि उसकी आत्मा को तुम छुप ही ना पाओगे और अगर उसकी आत्मा को न छुआ तो उसके भीतर जो प्रेम की संभावना थी वो जो छिपा था बीज प्रेम का वो कभी अंकुरित ना होगा उसकी प्रेम की वर्षा तुम्हें ना मिल सकेगी विज्ञान बलात्कार है वो प्रकृति पर हमला है जैसे कि प्रकृति कोई शत्रु हो जैसे कि उसे जीतना है पराजित करना है इसलिए विज्ञान तोड़ में भरोसा करता है विश्लेषण तोड़ काटपीट में भरोसा करता है अगर वैज्ञानिक से पूछो कि फूल सुंदर है तो तोड़ेगा फूल को काटेगा जांच पड़ताल करेगा लेकिन उसे पता नहीं तोड़ने में ही सौंदर्य खो जाता है। सौंदर्य तो पूरे में था खंड खंड में सौंदर्य ना मिलेगा हाँ रासायनिक तत्व मिल जाएंगे किन चीजों से फूल बना है किन पदार्थों से बना है किन खनिज और द्रव्यों से बना है वो सब मिल जाएगा तुम बोतलों में अलग अलग फूल के खंडों को इकट्ठा करके लेबल लगा दोगे तुम कहोगे ये केमिकल्स है ये पदार्थ है इनसे मिलके फूल बना था लेकिन तुम एक भी ऐसी बोतल न भर पाओगे जिसमें तुम कह सको ये सौंदर्य है जो फूल में भरा था सौंदर्य तिरोहित हो जाएगा अगर तुमने फूल पर आक्रमण किया तो फूल की आत्मा तुम्हें न मिलेगी शरीर ही मिलेगा विज्ञान इसलिए आत्मा में भरोसा नहीं करता भरोसा करे भी कैसे इतनी चेष्टा के बाद भी आत्मा की कोई झलक नहीं मिलती झलक मिलेगी ही नहीं इसलिए नहीं कि आत्मा नहीं बल्कि तुमने जो ढंग चुना है वो आत्मा को पाने का ढंग नहीं तुम जिस द्वार से प्रवेश किए हो वो छुद्र को पाने का द्वार है आक्रमण से जो बहुमूल्य है वो नहीं मिल सकता जीवन का रहस्य तुम्हें मिल सकेगा अगर नमन के द्वार से तुम गए अगर तुम झुके तुमने प्रार्थना की तो तुम प्रेम के केंद्र तक पहुंच पाओगे परमात्मा को रिझाना करीब करीब एक स्त्री को रिझाने जैसा है उसके पास अति प्रेमपूर्ण अति विनम्र प्रार्थना से भरा हृदय चाहिए और जल्दी वहां नहीं है तुमने जल्दी की कि तुम चूके वहां बड़ा धैर्य चाहिए तुम्हारी जल्दी और उसका हृदय बंद हो जाएगा क्योंकि जल्दी भी आक्रमण की खबर है इसलिए जो परमात्मा को खोजने चलते हैं उनके जीवन का ढंग दो शब्दों में समाया हुआ है प्रार्थना और प्रतीक्षा प्रार्थना से शास्त्र शुरू होते हैं और प्रतीक्षा पर पूरे होते हैं। प्रार्थना से खोज इसलिए शुरू होती इस शास्त्र का पहला चरण है ओम स्व आनंद स्वरूप भगवान शिव को नमन और अब शिव सूत्र प्रारंभ इस नमन को बहुत गहरे उतर जाने दें क्योंकि अगर द्वार ही चुग गया तो पीछे महल की जो मैं चर्चा करूंगा वो समझ में ना आएगी पुरुष को थोड़ा हटाएं, आक्रमक वृत्ति को थोड़ा दूर करें यह समझ कुछ बुद्धि से आने वाली नहीं हृदय से आने वाली है यह समझ कुछ तुम्हारे तर्क पर निर्भर न करेगी ये तुम्हारे प्रेम पर निर्भर करेगी इस शास्त्र को तुम समझ पाओगे लेकिन वो समझ ऐसी न होगी जैसे कोई गणित को समझता है वह समझ ऐसी होगी जैसे कोई काव्य को समझता है कविता पर तुम झपट नहीं पढ़ते तुम कविता का धीरे धीरे स्वाद लेते हो चुस्की लेते हो जैसे कोई चाय को पीता है तुम उसे गटक नहीं चाहते वो कोई कड़वी दवा नहीं है तुम उसका स्वाद लेते हो चुस्की लेते हो धीरे धीरे उसके स्वाद को लीन होने देते हो और एक ही कविता को समझना हो तो बहुत बार पढ़ना पड़ता है एक गणित को तुमने एक बार समझ लिया फिर दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती गणित समाप्त हो गया कविता कभी, कभी भी समाप्त नहीं होती क्योंकि हृदय का कोई और छोर नहीं और तुम जितना ही प्रेम करते हो उतना ही उद्घाटित होता है इसलिए पूर्व में हम शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हम शास्त्र का पाठ करते अध्ययन शास्त्र का हो भी नहीं सकता अध्ययन का अर्थ है एक बार समझ लिया फिर कचरे में फेंक दिया जैसे कि बात खत्म होगी जब समझ ही लिया तब दोबारा क्या करना है? पाठ का अर्थ होता है समझ बुद्धि की होती तो एक बार में पूरी हो जाती इसकी तो चुस्कियां बार बार लेनी पड़ेगी इससे तो जाने अनजाने नमान कितनी बार दोहराना पड़ेगा इसे बहुत से भाव क्षणों में बहुत सी मनोदशाओं में कभी सुबह जब सूरज उगता है तब कभी रात जब सब अंधकार हो जाता है तब कभी मन जब प्रफुल्लित होता है तब और कभी मन जब उदासी से भरा होता है तब विभिन्न चित्त की दशाओं में विभिन्न मनोक्षणों में इसमें उतरना होगा तब इसके सभी पहलू धीरे धीरे प्रकट होंगे फिर भी तुम इसे चुकता न कर पाओगे कोई शास्त्र कभी चुकता नहीं जितना ही तुम पाओगे कि खोज लिया उतना ही तुम पाओगे खोज के लिए और भी ज्यादा बाकी रह गया जितने तुम गहरे उतरोगे पाओगे गहराई बढ़ती चली जाती है शास्त्र को कभी पाठी चुका नहीं पाता पाठ का मतलब ही यही है कि बार बार बहुत बार पश्चिम इस बात को समझ भी नहीं पाता उनकी पकड़ के बाहर है कि लोग गीता गीता को हजारों साल से क्यों पढ़ पढ़ रहे हैं। और एक ही आदमी रोज सुबह लेता है पागल हो गया है उनको ख्याल में नहीं कि पाठ की प्रक्रिया हृदय में उतारने की प्रक्रिया है उसका समझ से बहुत वास्ता नहीं है स्वाद से वास्ता है तर्क और गणित और हिसाब से उसका कोई भी संबंध नहीं है उसका संबंध तो अपने हृदय को और उसके बीच की जो दूरी है उसको मिटाने से धीरे धीरे हम इतने लीन हो जाए उसमें कि पाठी और पाठ एक हो जाए पता ही न चले कि कौन गीता है और कौन गीता का पाठी ऐसे भाव से जो चले ये स्त्री का भाव है ये समर्पण की धारा है इसे ख्याल में ले लेना नमन से हम चले तो शिव के सूत्र समझ में आ सकेंगे उन्हें तुम अपने में उतरने देना और जल्दी निर्णय की मत करना कि वे ठीक हैं कि गलत है क्योंकि सूत्रों के संबंध में एक बात ध्यान रख लेना तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं है तय करना कि वे ठीक हैं या गलत है तुम निर्णय कर भी कैसे पाओगे जो अंधेरे में खड़ा है वो प्रकाश के संबंध में क्या निर्णय करेगा हर जिसने कभी स्वास्थ्य नहीं जाना जो रोग की सया से ही बंधा रहा है उसे स्वास्थ्य की परिभाषा कैसे समझ में आएगी जिसने कभी प्रेम को स्फुणा नहीं पहचानी, और जो जीवन भर घृणा ईर्षा और द्वेष में जिया है वो प्रेम की कविता तो पढ़ सकता है क्योंकि शब्द उसकी समझ में आ जाएंगे लेकिन शब्दों में जो छिपा है अंतर गुम्फित वो द्वार तो उसके लिए बंद ही रहेगा इसलिए तुम निर्णय मत करना की क्या ठीक क्या गलत तुम सिर्फ पीना, समझना भी नहीं कहता हूं तुम सिर्फ पीना तुम सिर्फ स्वाद में उतरना और अगर वो स्वाद तुम्हारे भीतर रहस्य के लोग खोलने लगे और वो स्वाद अगर तुम्हारे भीतर नई सुगंध को जन्म देते और तुम पाओ कि क्षण भर को भी सही तुम्हारे दुर्गंध का व्यक्तित्व विलीन हो गया है तुम्हारे भीतर कोई फूल खिला और तुम सुगंधित हुए क्षण को भी तुम पाओ कि तुम अंधकार नहीं हो कोई दिया जल गया है एक झलक मिली जैसे अंधेरे में बिजली कौन गई हो उसी से समझ आएगी तुम्हारे समझने से नहीं तुम्हारे अनुभव की झलक से समझ आएगी इसलिए तुम विनम्र रहना दूसरी बात सूत्र का अर्थ होता है संक्षिप्त से संक्षिप्त सारभूत टेलीग्राफिक वह एक एक शब्द अत्यंत घना है विस्तार नहीं होता सूत्र में घनत्व होता है लंबा नहीं होता सूत्र बड़ा छोटा होता है जैसे छोटा सा बीज होता है उसमें सारा वृक्ष समाया होता है जैसे बीज है ऐसा सूत्र बीज में तुम वृक्ष को देख भी नहीं सकते देखना भी चाहोगे तो बीज में तुम वृक्ष को पाओगे नहीं क्योंकि उसके लिए बड़ी गहरी आंखें चाहिए जो बीज में वृक्ष को देख ले जो वर्तमान में भविष्य को देख ले जो आज कल को देख ले जो दृश्य से अदृश्य को खोज लें बड़ी पैनी आंखें चाहिए वैसी पैनी आंखें तुम्हारे पास अभी नहीं है अभी तो तुम्हें बीज बीज ही दिखाई पड़ेगा वृक्ष को देखना हो तो बीज को तुम्हें बोना पड़ेगा और कोई रास्ता तुम्हारे पास देखने का नहीं और जब बीज टूटेगा जमीन में और वृक्ष अंकुरित होगा तभी तुम पहचान पाओगे ये सूत्र बीज है इन्हें तुम्हें अपने हृदय में बोना होगा तुम अभी निर्णय मत करना क्योंकि अभी तुमने अगर बीच पे निर्णय लिया तो तुम इसे फेंक ही दोगे कचरा कूड़ा पड़ेगा बीच में कंकर पत्थर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है कभी कभी तो कंकर पत्थर ज्यादा चमकीले रंगीन खूबसूरत कीमती होते लेकिन बीच और कीमती से कीमती में भी एक फर्क है कि तुम कोहनूर को बो तो उसमें से कुछ पैदा ना होगा वो कीमती कितना ही वो मुर्दा है उसका मूल्य ना समझ कितने ही समझते हो लेकिन जीवन उसमें नहीं वो लाश और बीज क्रूप भी दिखाई पड़ता हो कोई उसकी कीमत भी ना हो लेकिन उसमें जीवन छिपा है तुम तो उससे दो उससे विराट वृक्ष पैदा होगा और एक बीस से करोड़ों बीज लग जाएंगे एक छोटा सा बीज इस सारे विश्व को पैदा कर सकता है क्योंकि एक बीज से करोड़ों बीज पैदा होते हैं फिर करोड़ों बीज से हर बीस से करोड़ बीज पैदा होते हैं एक छोटे बीज में सारे विश्व का ब्रह्मांड समा सकता है सूत्र बीज है उसके साथ जल्दी नहीं की जा सकती उसको बोगे हृदय में और अंकुरित होगा फूल लगेंगे तभी तुम जान पाओगे तभी निर्णय लिया जा सकता है तीसरी बात इसके पहले की हम शुरू करें धर्म महान क्रांति धर्म के नाम से तुमने जो समझा हुआ है उसका धर्म से ना के बराबर संबंध है इसलिए शिव के सूत्र तुम्हें चौंकाएंगे भी तुम भयभीत भी होगे डरोगे भी क्योंकि तुम्हारा धर्म डायेगा तुम्हारा मंदिर तुम्हारी मस्जिद तुम्हारे गिरजे अगर ये सूत्र तुमने समझे तो गिर जाएंगे तुम उन्हें बचाने की कोशिश में मत लगना क्योंकि वे बचे भी रहे तो भी उनसे तुम्हें कुछ भी मिला नहीं तुम उनमें जी ही रहे हो और तुम मुर्दा हो मंदिर काफी सजे हैं लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई भी खुशी की किरण नहीं मंदिर में काफी रोशनी उससे तुम्हारे जीवन का अंधकार नहीं मिटता तो उससे भयभीत मत होना क्योंकि सूत्र तुम्हें कठिनाई में तो डालेंगे ही क्योंकि शिव कोई पुरोहित नहीं पुरोहित की भाषा तुम्हें हमेशा संतोषदायी मालूम पड़ती क्योंकि पुरोहित को तुम्हारा शोषण करना है रो बदलने को सुख नहीं है तुम जैसे हो ऐसे ही रहो इसी में उसका लाभ है तुम जैसे हो रुग्ण बीमार ऐसे ही रहो इसी में उसका व्यवसाय है मैंने सुना है एक डॉक्टर ने अपने लड़के को पढ़ाया पढ़ लिख के घर आया पिता ने कभी छुट्टी भी ना ली थी तो उसने कहा कि अब तू मेरी कारोबार को संभाल और मैं एक तीन महीने विश्राम कर लू जीवन भर सिर्फ मैंने कमाया है और कभी विश्राम नहीं लिया। वो विश्व की यात्रा पर निकल गया तीन महीने बाद हैरान होंगे की जिन मरीजों को आप जीवन भर में ठीक ना कर पाए उनको मैंने तीन महीने में ठीक कर दिया पिता ने सिर ठोक लिया उसने कहा मूड वही हमारा व्यवसाय थे क्या मैं उनको ठीक नहीं कर सकता था तेरी पढ़ाई कहां से आती थी उन्हीं पर आधार था और भी बच्चे पढ़ लिख लेते तूने सब खराब कर दिया पुरोहित तुम जैसे हो रुग्ण बीमार तुम्हें वैसा ही चाहता है उस पर ही उसका व्यवसाय है शिव कोई पुरोहित नहीं शिव तीर्थंकर है शिव अवतार है शिव क्रांति दृष्टा है पैगंबर है वे जो भी कहेंगे वो आग है अगर तुम जलने को तैयार हो तो ही उनके पास आना अगर तुम मिटने को तैयार हो तो ही उनके निमंत्रण को स्वीकार करना क्योंकि तुम मिटोगे तो ही नए का जन्म होगा तुम्हारी राख पर ही नए जीवन की शुरुआत इन बातों को ख्याल में रखे एक, एक सूत्र को समझने की कोशिश करें पहला सूत्र है चैतन्य आत्मा चैतन्य आत्मा है चैतन्य हम सभी लेकिन आत्मा का हमें कोई पता नहीं चलता अगर चैतन्य ही आत्मा है तो हम सभी को पता चल जाना चाहिए हम सब चैतन्य है लेकिन चैतन्य आत्मा है इसका क्या अर्थ होगा पहला अर्थ इस जगत में सिर्फ चैतन्य ही तुम्हारा अपना है आत्मा का अर्थ होता है अपना शेष सब पराया है शेष कितना ही अपना लगे आया है मित्र हो परिजन हो परिवार के लोग हो धन हो यश पद प्रतिष्ठा हो बड़ा साम्राज्य हो वह सब जिसे तुम कहते हो मेरा वहां धोखा है क्योंकि तो वो सभी मृत्यु तुमसे छीन लेगी मृत्यु कसोटी है कौन अपना है कौन पर है मृत्यु जिससे तुम्हें अलग कर दे वो पर था मृत्यु तुम्हें जिससे अलग न कर पाए वो अपना था आत्मा का अर्थ है जो अपना है लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं अपना वैसा ही दूसरा प्रवेश कर जाता है अपने का मतलब ही होता है कोई दूसरा जो अपना है तुम्हें यह ख्याल ही नहीं आता कि तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा अपना कोई भी नहीं हो भी नहीं सकता और जितनी देर तुम भटके रहोगे इस धारा में कि कोई दूसरा अपना है उतने दिन व्यर्थ गए उतना जीवन अकारण बीता उतना समय तुमने सपने देखे उतने समय में तुम जाग सकते थे मोक्ष तुम्हारा होता, तुमने कचरा इकट्ठा किया सिर्फ तुम ही तुम्हारे हो यह पहला सूत्र मेरे अतिरिक्त मेरा कोई भी नहीं ये बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है बड़ा समाज विरोधी क्योंकि समाज जीता इसी आधार पर है कि दूसरे अपने जाति के लोग अपने हैं, देश के लोग अपने हैं मेरा देश मेरी जाति मेरा धर्म मेरा परिवार मेरे का सारा खेल समाज जीता है मेरी की धारणा पर इसलिए धर्म समाज विरोधी तत्व है धर्म समाज से छुटकारा है दूसरे से छुटकारा है और धर्म कहता है कि तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा और कोई भी नहीं ऊपर से देखने पर बड़ा स्वार्थी वचन मालूम पड़ेगा क्योंकि ये तो ये बात हुई कि बस हम अपने तो तत् में लगता है ये तो स्वार्थ की बात ये स्वार्थ की बात नहीं अगर ये तुम्हें ख्याल में आ जाए तो ही तुम्हारे जीवन में परार्थ और परमार्थ पैदा होगा क्योंकि जो अभी आत्मा के भाव से ही नहीं भरा है उसके जीवन में कोई परार्थ और कोई परमार्थ नहीं हो सकता तुम कहते हो दूसरों को मेरा लेकिन मेरा कहके तुम करते क्या हो मेरा कह के तुम उन्हें चूसते हो मेरा तुम्हारा शोषण का हिस्सा है फैलाव जिसको भी तुम मेरा कहते हो तुम उसे गुलाम बनाते हो तुम उसे अपने परिग्रह में परिवर्तित कर देते मेरी पत्नी मेरा पति मेरा बेटा मेरा पिता तुम करते क्या हो इस मेरे के पीछे इस मेरे के पर्दे के पीछे तुम्हारे संबंध का आधार क्या है तुम चूसते हो तुम शोषण करते हो तुम दूसरे का उपयोग करते हो इस दूसरे के उपयोग को तुम सोचते हो परार्थ तो तुम भ्रांति में हो एक सम्राट बूढ़ा हुआ उसके तीन बेटे थे और वो बड़ी चिंता में था किसको राज्य दे तीनों ही योग्य और कुशल थे तीनों ही समान गुण धर्मा थे इसलिए बड़ी कठिनाई हुई उसने एक दिन तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि पिछले पूरे वर्ष में तुमने जो भी कृत्य महंतम किया हो एक कृत्य जो पूरे वर्ष में महंतम हो वो तुम मुझे कहो बड़े बेटे ने कहा कि गांव का जो सबसे बड़ा धनपति है वो तीर्थ यात्रा पर जा रहा था उसने करोड़ों रुपए के हीरे जवार बिना गिने बिना किसी हिसाब किताब के बिना किसी दस्खत लिए मेरे पास रख दिए और कहा कि जब मैं लौटाऊंगा तीर्थयात्रा से मुझे वापस लौटा देना चाहता मैं तो पूरे भी पा जा सकता था क्योंकि न कोई लिखा पड़ी थी न कोई गवाह था इतना भी न करता तो थोड़े बहुत बहुमूल्य हीरे में बचा लेता तो कोई कठिनाई ना थी क्योंकि उस आदमी ने ना तो गिने थे और ना कोई संख्या रखी थी लेकिन मैंने सब जैसी की जैसी थैली वापस लौट आती, पिता ने कहा तुमने भला किया लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर तुमने कुछ रख लिए होते तो तुम्हें पश्चाताप गानी अपराध का भाव पकड़ता या नहीं उस बेटे ने का निश्चित पकड़ता तो बाप ने कहा इसमें परोपकार कुछ भी ना हुआ तुम सिर्फ अपने पश्चाताप अपनी पीड़ा से बचने के लिए यह किए परोपकार क्या हुआ हीरे बचाते तो ग्लोनी मन को पीड़ा देती कांटे की तरह चुपती उस कांटे से बचने के लिए तुमने हीरे वापस दिए काम तुमने अच्छा किया ठीक है लेकिन परोपकार कुछ भी ना हुआ उपकार तुमने अपना ही किया है दूसरा बेटा थोड़ी चिंता में पड़ा और उसने कहा कि मैं राह के किनारे से गुजरता था और झील में सांझ के वक्त जबकि वहां कोई भी न था एक आदमी डूबने लगा चाहता तो मैं अपने रास्ते चला जाता सुनान सुना अनसुना कर देता लेकिन मैंने तत्न छलांग मारी अपने जीवन को खतरे में डाला और उस आदमी को बाहर निकाला बाप ने कहा तुमने ठीक किया लेकिन अगर तुम चले जाते और ना निकालते तो क्या उस आदमी की मृत्यु सदा तुम्हारा पीछा न करती तुम अनसुनी कर देते ऊपर से लेकिन भीतर तो तुम सुन चुके थे उसकी चीतकार आवाज कि बचाओ क्या सदा सदा के लिए उसका प्रेत तुम्हारा पीछा न करता उसी भय से तुमने छलांग लगाई अपने जान को खतरे में डाला लेकिन परोपकार तुमने कुछ किया हो इस भ्रांति में पड़ने का कोई कारण नहीं तीसरे बेटे ने कहा कि मैं गुजरता था जंगल से और एक पहाड़ के कगार पर मैंने एक आदमी को सोया हुआ देखा जो कि नींद में अगर एक भी करब ले तो सदा के लिए समाप्त हो जाएगा क्योंकि दूसरी तरफ महान खड्ड था मैं उस आदमी के पास पहुंचा और जब मैंने देखा कि वो कौन हो तो वो मेरा जानी दुश्मन था मैं चुपचाप अपने रास्ते पर जा सकता था या अगर मैं अपने घोड़े पर सवार उसके पास से भी गुजरता तो मेरे बिना कुछ किए से सिर्फ मेरे गुजरने के कारण वो करब लेता और खड्ड में गिर जाता लेकिन मैं आहिस्ते से जमीन पर सरकता हुआ उसके पास पहुंचा कि कहीं मेरी आहट में वो गिरना चाहे, और ये भी मैं जानता था कि वह आदमी बुरा है मेरे बचाने में भी वो मुझे गालियां ही देगा, उसे मैंने हिलाया आहिस्ते से जगाया और वो आदमी गाँव में मेरे खिलाफ बोलता फिर रहा क्योंकि वो आदमी कहता है मैं मरने ही वहां गया था इस आदमी ने वहां भी मेरा पीछा किया इस जीने तो देता ही नहीं इसने मरने भी नहीं दिया पिता ने कहा तुम दोस्त से बेहतर हो लेकिन परोपकार ये भी नहीं क्यों क्योंकि तुम अहंकार से फूले नहीं समा रहे हो कि तुमने कुछ बड़ा कार्य करते दिया बोलते हो तो तुम्हारी आंखों की चमक और हो जाती कहते हो तो तुम्हारा सीना फूल जाता है और जिस कृत से अहंकार निर्मित होता हो वो परोपकार ना रहा बड़े सूक्ष्म मार्ग से तुमने अपने अहंकार को भर लिया धार्मिक को परोपकारी हो तुम इन दो से बेहतर हो लेकिन मुझे राज्य के मालिक के लिए किसी चौथे की ही तलाश करनी पड़ेगी जब तुम परोपकार करते हो तब तुम कर नहीं सकते क्योंकि जिसे अपना ही पता नहीं है परोपकार करेगा कैसे तुम चाहे सोचते हो कि तुम कर रहे हो गरीब की सेवा अस्पताल में बीमार के पैर दबा रहे हो लेकिन अगर तुम गौर से खोजोगे तो तुम कहीं ना कहीं अपने अहंकार को ही भरता हुआ पाओगे और अगर तुम्हारा अहंकार ही सेवा से भरता है तो सेवा भी सोचना आत्मज्ञान के पहले कोई व्यक्ति परोपकारी नहीं हो सकता क्योंकि स्वयं को जाने बिना इतनी बड़ी क्रांति हो ही नहीं सकती मैंने सुना है कि मुला नसुद्दीन की पत्नी उससे झगड़ रही और कह रही थी कि मामला क्या है एक दफा साफ हो जाना चाहिए तुम मेरे सभी रिश्तेदारों को नफरत और गृहण क्यों करते हो नसुद्दीन ने कहा यह बात गलत है ये बात तथ्यगत भी नहीं है और मैं इसका प्रमाण है मेरे पास और प्रमाण है कि मैं तुम्हारी सास को अपनी सास से ज्यादा चाहता हूं अहंकार ऐसे रास्ते खोजते ऊपर से दिखता है कि तुम परोपकार कर रहे हो लेकिन भीतर तुम ही खड़े होते हो और जितनी हो जाती है यात्रा उतनी ही पकड़ के बाहर हो जाती दूसरे तो पकड़ ही नहीं पाते तुम भी नहीं पकड़ पाते हो दूसरे तो धोखे में पड़ते ही हैं, तुम भी अपने दिए धोखे में घूम जाते हो भटक जाते हो हम सभी ने अपनी अपनी भूल भुलाइया बना ली उसमें हमने दूसरों को धोखा देने के लिए ही शुरू किया था सारा उपाय आयोजन ये हमने कभी सोचा न था कि अपनी बनाई भूल भुल में हम खुद ही खो जाएंगे लेकिन हम खो गए पहली बात स्मरण रखो तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई भी नहीं जैसे ही ये स्मरण सघन होता है कि चैतन्य ही आत्मा है बस चैतन्य ही मैं हूँ और सब पर है पराया है विजाती वैसे ही तुम्हारे जीवन में क्रांति की पहली पहलीकरण प्रविष्ट हो जाती वैसे ही तुम्हारे और समाज के बीच एक दरार पड़ जाती वैसे ही तुम्हारे और तुम्हारे संबंधों के बीच एक दरार पड़ जाती लेकिन आदमी अपनी तरफ देखना नहीं चाहता देखना कठिन भी है क्योंकि देखने के पहले जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है वो बहुत संघातक है एक मारवाड़ी व्यापारी एक फिल्म अभिनेत्री के प्रेम में पड़ गया वैसे बात अनहोनी थी मारवाड़ी और व्यापारी प्रेम से सदा दूर ही रहता है लेकिन अनहोनी भी घटती है प्रेम में तो पड़ गया लेकिन व्यापारी का संदेह भरा चित तो उसने एक जासूस नियुक्त कर दिया अभिनेत्री के पीछे कि तू पता लगा इसका चरित्र तो ठीक है ना इसके पहले कि मैं प्रस्ताव करूं विवाह का सब बात पक्की कागज पर साफ हो जानी चाहिए जासूस ने बड़ी खोजबीन की दिन बाद उसने रिपोर्ट भी भेज दी रिपोर्ट आई कि इस स्त्री का चरित्र एकदम निर्दोष निष्कलुष ऐसी कोई बात कभी इसके संबंध में नहीं सुनी गई नहीं जानी गई जिससे संदेह पैदा हो सिर्फ एक बात को छोड़कर पिछले कुछ दिनों से एक संदिग्ध मारवाड़ी के साथ ये देखी जाती वो संदिग्ध मारवाड़ी वो स्वयं थे आंख दूसरे को देखती है हाथ दूसरे को छूते हैं मन दूसरे की सोचता है और तुम सदा अंधेरे में खड़े रह जाते हो तुम्हारी हालत वही है जो दिया तले अंधेरे की होती उस दिए की रोशनी सब पड़ती सिर्फ तुम्हें छोड़ देती इसलिए तुम भटकते हो उस रोशनी में सब तरफ सब दिशाओं में यात्रा करते हो और एक अपरिचित रह जाता है और वही तुम हो यह पहला सूत्र है चैतन्य आत्मा इस सूत्र को गहरे बीज की तरह अपने हृदय में उतर जाने दो व्यर्थ है सारे जगत की यात्रा अगर तुम अपने से अपरिचित रह गए अगर स्वयं को न जान पाए और सब भी जान लिया तो वो सारा ज्ञान भी इकट्ठे जोड़ में अज्ञान सिद्ध होगा अगर अपने को न देख पाए और सारा जगत देख डाला है तारे छान डाले तो भी तुम अंधे ही रहोगे क्योंकि आंख तो उसी को मिलती है जो स्वयं को देख लेता है ज्ञान तो उसी को मिलता है जो स्वयं से परिचित हो जाता है जो चैतन्य के स्व में नहा लेता है वही पवित्र और कोई तीर्थ नहीं है चेतन चैतन्य तीर्थ है तुम्हारा स्वभाव है। उससे तुम क्षण को भी पार नहीं गए हो लेकिन दिया तले अंधेरा है तुम उससे दूर जा भी नहीं सकते चाहो तो भी लेकिन भ्रम पैदा हो सकता है कि तुम बहुत दूर चले गए हो तुम सपना देख सकते हो संसार में लेकिन सपना सत्य नहीं हो सकता सत्य तो सिर्फ एक बात है वह है तुम्हारा चैतन्य स्वभाव चैतन्य आत्मा है तो पहली तो बात कि मेरा सिवाए चैतन्य के और कोई भी नहीं ये भाव तुम में सघन हो जाए तो सन्यास का जन्म हुआ क्योंकि मेरे अतिरिक्त भी मेरा कोई हो सकता है यही भाव संसार है इसलिए पहले सूत्र में बड़ी क्रांति है पहली चिनगारी से फेंकते हैं तुम्हारी तरफ और वो ये है कि तुम जान लो कि तुम ही बस तुम्हारे हो बाकी कोई तुम्हारा नहीं इससे बड़ा विषाद मन को पकड़ेगा क्योंकि तुमने दूसरों के साथ बड़े संबंध बना रखे बड़े सपने संजो रखे दूसरों के साथ तुम्हारी बड़ी आशाएं जुड़ी है मां देख रही है कि बेटा बड़ा होगा बड़ी आशाएं जुड़ी है बाप देख रहा है कि बेटा बड़ा होगा बड़ी आशाएं जुड़ी और इन सारी आशाओं में तुम अपने को खो रहे हो यही तुम्हारे पिता भी इन आशाओं को कर करके समाप्त हुए तुम्हारे लिए तुमसे क्या उन्हें मिला यही आशाएं कर करके तुम समाप्त हो जाओगे तुम्हारे बेटे से तुम्हें कुछ मिलेगा ना और तुम्हारा बेटा भी यही मूर्ता जारी रखेगा वो अपने बेटों से आशाएं करेगा नहीं अपनी तरफ देखो न तो पीछे ना आगे कोई भी तुम्हारा नहीं कोई बेटा तुम्हे नहीं भर सकेगा कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं लेकिन तब बड़ा डर लगता है क्योंकि लगता है कि तुम अकेले हो गए और आदमी इतना भयभीत है कि गली से गुजरता है अकेले में तो भी जोर से गीत गाने लगता है अपनी ही आवाज सुन के लगता है कि अकेला नहीं तुम अपनी ही आवाज सुन रहे हो बाप जब बेटे में अपने सपने रचा रहा है तो बेटे की कोई सहमति नहीं है ये बाप खुद ही अकेले में सीटी बजा रहा है इसलिए दुखी होगा कल क्योंकि इसने जिंदगी भर सपने रचाए और ये सोचता है कि बेटा भी यही सपने देख रहा है ये गलती में बेटा अपने सपने देखेगा तुम अपने सपने देख रहे हो तुम्हारे बाप ने अपने सपने देखे थे ये कहीं मिलते नहीं हर बाप दुखी मरता है क्या कारण होगा क्योंकि जो जो सपने वो बांधता है वो सभी सपने बिखर जाते हैं हर आदमी अपने सपने देखने को यहां है तुम्हारे सपने देखने को नहीं और तुम्हें अगर चाहिए कि एक स्थिति उपलब्ध हो जाए एक तृप्ति मिले तो तुम सपने किसी और के साथ मत बांधना अन्यथा तुम भटकोगे संसार का इतना ही अर्थ है कि तुमने अपने सपनों की नाव दूसरों के साथ बांध रखी संन्यास का अर्थ है कि तुम जाग गए और तुमने एक बात स्वीकार कर ली कितनी ही कष्टकर हो कितनी ही दुखपूर्ण मालूम पड़े प्रथम और कितना ही संघातक पीड़ा अनुभव हो कि तुम अकेले हो सब संग साथ झूठा है इसका यह अर्थ नहीं कि तुम भाग जाओ हिमालय क्योंकि जो हिमालय की तरफ भाग रहा है उसे अभी संग साथ सार्थक है झूठा नहीं हुआ क्योंकि जो चीज झूठ हो गई उससे भागने में भी कोई सार्थकता नहीं कोई भी सुबह जाग के भागता तो नहीं कि सपना झूठा है भागूं इस घर से सपना झूठा हो गया बात खत्म हो गई उसमें भागना क्या है लेकिन एक आदमी है जो भाग रहा है पत्नी से बच्चों से इसका भागना बताता है इसने सुन लिया होगा कि सपना झूठा है लेकिन अभी इसे खुद पता नहीं चला कल तक ये पत्नी की तरफ भागता था पत्नी की तरफ पीट करके भागता है लेकिन दोनों ही अर्थों में पत्नी सार्थक थी एक जैन संत हुए गणेश वर्णी वर्षों पहले उन्होंने पत्नी त्याग दी साधु पुरुष थे कोई बीस वर्ष त्याग के बाद काशी में थे तब खबर आई कि पत्नी मर गई उनके मुंह से जो वचन निकला वो याद रख लेने जैसा उन्होंने कहा चलो झंझट मिटी उनके भक्तों ने इस वचन का अर्थ लिया कि बड़ी वित है थोड़ा सोचो तो साफ हो जाएगा कि वितगता बिल्कुल नहीं क्योंकि जिस पत्नी को 20 साल पहले छोड़ दिया उसकी झंझट अभी कायम थी तो ही मिट सकती है गणित बिल्कुल सीधा और साफ है ये पत्नी जो 20 साल पहले छोड़ दी किसी न किसी तरह छाया की तरह पीछे चल रही होगी ये मन में कहीं सवार होगी इसका उपद्रव कायम था 20 साल भी इसके उपद्रव को मिटा नहीं पाए थे छोड़ने के बाद यह मन सतत सोचता रहा होगा पक्ष में विपक्ष में पत्नी के मरने पर यह वचन कि चलो झंझट मिटी पत्नी के संबंध में कुछ भी नहीं बताते सिर्फ पति के संबंध में बताते कि याद आदमी बाक तो गया छोड़कर लेकिन छोड़ ना पाया और गणेश साधु पुरुष थे इसलिए थोड़ा सोच लेना साधु पुरुष भी बड़ी भ्रांति में रह सकते हैं उनके चरित्र में आचरण में कोई भूल चूक न थी वे मर्यादा के पुरुष थे ठीक ठीक नियम से चलते थे वहां कोई जरा भी दरार नहीं पा सकता जरा त्रुटि नहीं पा सकता सब आचरण ठीक था साधुता पूरी थी फिर भी भीतर कोई बात चूक गई हिमालय पहुंच के झंझट सांझ चली गई फिर दूसरी बात भी समझ लेने जैसी है और वो ये कि अगर पत्नी के मरने पर पहला ख्याल आया कि झंझट मिटी तो कहीं जाने अनजाने अचेतन में पत्नी की मृत्यु की आकांक्षा भी छिपी रही होगी किसी तल पर पत्नी मिट जाए ना हो समाप्त हो जाए ये तो हिंसा हो गई लेकिन एक, एक वचन भी आकारण नहीं आता आसमान से नहीं आता एक एक वचन भी भीतर से आता और ऐसे क्षणों में जबकि पत्नी मर गई इसकी खबर आई हो तुम ठीक ठीक अपने रोजमर्रा के व्यवसायी होश में नहीं होते हो। तब तुमसे जो बात निकलती है वो ज्यादा सही होती घंटे भर बाद तुम्हें मौका मिल जाएगा तुम खुद ही सोच समझ के लिप कर लोगे तुम फिर जो कहोगे वो बात झूठी हो जाएगी लेकिन तत्ण उस क्षण में वर्णित चुग गए वो जो 20 साल से उन्होंने चारों तरफ साधुता का व्यवस्था कर रखी थी उस क्षण में भूल गए जब वर्णी को ऐसा घट सकता है तो तुम्हें तो सहज ही घट सकता है भागने से कुछ बिना होगा भागकर कोई भी कभी भाग नहीं पाया लेकिन भक्त इसको न देख पाएंगे उन्होंने तो वर्णी की कथा में इसको बड़े बहुमूल्य वचन की तरह संग्रहित किया है ये सोच के कि देखो आदमी कैसा वितराग तुम्हें पता भी नहीं हो सकता कि वितागता क्या है तुम राग में जीते हो तुम्हें विराग समझ में आता है तुमसे जो विपरीत है वो समझ में आता है तुम जानते हो कि तुम पत्नी को छोड़ नहीं जा सकते और ये आदमी छोड़ चला गया ये आदमी तुमसे बड़ा है ये तुमसे विपरीत है लेकिन तुमसे भिन्न नहीं तुम पैर के बल खड़े हो यह आदमी सिर के बल खड़ा है लेकिन तुम्हारे मन में और इसके मन में रक्त भर भी फर्क नहीं खोज के देखो तुम सभी सोचते हो कि पत्नी झंझट तुम एक आध ऐसा पति पा सकते हो जो कहे पत्नी झंझट नहीं पत्नी के सामने मत पूछना एकांत एक में अकेले मुल्ला ने मुझे कहा है कि मैं भी कभी सुखी था लेकिन यह मुझे पता ही तब चला जब मैंने विवाह कर लिया और तब फिर बहुत देर हो चुकी थी मैं भी कभी सुखी था यह पता मुझे तब चला जब मैंने विवाह कर लिया लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी सुखहास से जा चुका था पति को गहराई में पूछो तो ऐसा पति खोजना कठिन है जिसने कई बार पत्नी की हत्या करने का विचार न किया सपने ना देखे हो कि मार डाला पत्नी को सुबह उठ के वो भी कहेगा कैसा बेहूदा सपना लेकिन अचेतन आकांक्षा है जिससे झंझट पैदा होती हो उसे मिटा देने का मन सीधा तर्क है लेकिन झंझट दूसरे से कभी पैदा होती ही नहीं पत्नी में अगर कोई उपद्रव होता तो कौन तुम्हें रोकता था तुम सब भाग गए होते हिमालय उपद्रव पत्नी में नहीं है क्योंकि तुम हिमालय जाके फिर पत्नी खोज लोगे उपद्रव तुम्हारे भीतर तुम अकेले नहीं रह सकते तुम्हें कोई दूसरा चाहिए अकेले में तुम डरते हो कोई दूसरा तब तुम निश्चिंत मालूम पड़ते हो क्यों दूसरे की मौजूदगी से आश्वासन मिलता है दुख में सुख में कोई साथी है जीवन में मृत्यु में कोई साथी है लेकिन अकेलापन स्वभाव है और जिस व्यक्ति ने यह अनुभव कर लिया कि आत्मा ही बस मेरी है उसने अपने अकेलेपन को अनुभव कर लिया भागने की कोई भी जरूरत नहीं तो झंझट पीछे चली जाएगी। तुम, तुम, तुम कैबल्य को अनुभव करना की मैं अकेला हूं कोई संगी साथी नहीं और यह तुम दोहराना मत क्योंकि दोहराने की कोई जरूरत नहीं कि रोज सुबह बैठ के तुम दोहराओ कि मैं अकेला हूं कोई संगी साथी नहीं इससे कुछ भी ना होगा यह दोहराना तो सिर्फ यही बताएगा कि तुम्हें अभी ख्याल नहीं हुआ इसे समझना है है है कि तुम अकेले हो समझने में अर्चन है। वही तप का अर्थ नहीं है कि तुम धूप में खड़े हो जाओ आदमी को छोड़ के सभी पशु पक्षी धूप में खड़े उनमें से कोई भी मोक्ष नहीं चला जा रहा है और तब का अर्थ ये नहीं है कि तुम भूखे खड़े हो जाओ अनशन कर लो उपवास कर दो तो। क्योंकि आधी दुनिया वैसे ही भूखी मर रही है कोई उपवास करके मोक्ष नहीं पहुंच जाता है शरीर को गला दो जला दो कुछ हल नहीं है वो सिर्फ आत्महिंसा है और महानतम पाप है और सिर्फ मूर्ख उस पाप में उतरते जिन्हें थोड़ा भी बोध है वो ऐसी ना समझिया ना करेंगे दूसरे को भूखा मारना अगर गलत है तो खुद को भूख मारना सही कैसे हो सकता है दूसरे को सताना अगर हिंसा है तो खुद को सताना अहिंसा कैसे हो सकती है सताने में हिंसा है किसको तुम सताते हो इससे क्या फर्क पड़ता है जो हिम्मतवर है वो दूसरे को सताते हैं जो कमजोर है वो खुद को सताते हैं क्योंकि दूसरे को सताने में एक खतरा है दूसरा बदला लेगा खुद को सताने में वो खतरा भी नहीं है कौन बदला लेगा कमजोर अपने को सताते हैं तुमने कभी ख्याल किया अगर पुरुष नाराज हो जाए तो वो पत्नी को पीटता अगर पत्नी नाराज है वो खुद को पीटती ये ये जो पत्नी है ये साधुओं का प्रतीक कमजोर अपने को पीट लेता है क्या करे ताकतवर दूसरे को पीटता है क्योंकि उसमें खतरा तो है कि दूसरा क्या करेगा कौन जाने कमजोर आत्महिंसक हो जाता और ताकतवर परहिंसक होता है और धार्मिक वो है जो अहिंसक न वो दूसरे को सताता है ना खुद को सताता सताने की बात ही व्यर्थ है तपस्या तो का अर्थ है कि तुमने ये सत्य स्वीकार कर लिया कि तुम अकेले हो कोई उपाय नहीं है संगी साथी का तुम कितना ही चाहो कितनी ही आंखें बंद करो सपने देखो तुम अकेले ही रहोगे जन्मों जन्मों से तुमने घर बसाए परिवार बसाए मिटाए लेकिन तुम अकेले ही रहे हो तुम्हारे अकेले पन में भर फर्क नहीं पड़ता जिसने ये जान लिया स्वीकार कर लिया कि मैं अकेला हूं उसके लिए इंगित है सूत्र में चैतन्य आत्मा है वही तुम्हारा और कोई तुम्हारा नहीं